ृद प्रता पालय वैष्णव नंदन यह शान्ति आनंद की शक्ति विश्वास और पार्वती रूप अंतर्दर्शी देश के बिहाइने भगवान कृष्ण की संगमिता निस्तार कर रहे निमुक्त चल रहा सेविकों सेविना बुलशुल्ला बंदे हरिला इक्कीस जै आनंद है आज में ग्रहण किया चातुर्मा व्रत रखा वे आज अपने व्रत को श्री कृष्ण श्री हस्त में समर्पित करते हुए परम परम आनंद का अनुभव करते हैं जो चार महीने व्रत नहीं रख सके एक महीने रखा कार्तिक नियम सेवा कार्तिक मास में वे भी आज अपने जो भी महीने में साधन यथा साध्य बने उन सारे साधनों को श्री गोविंद श्री हस्त में समर्पित कर रहे हैं अपनी सभी जप पाठ नियम श्रवण उन सब को श्री ठाकुर जी के श्री हस्त में समर्पित कर रहे हैं और उसका यही एक मात्र फल चाह रहे हैं कि श्री राधा रानी ऊर्जेश्वरी उनकी अपूर्व कृपा हमको प्राप्त हो तो राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने का ये परम परम में कार्तिक का महा पूरा का पूरा महीना कार्तिक का परम उत्सव में होकर के विराजमान है और इस उत्सव में प्रारंभ से लेकर के अंत तक विशेष रूप से सब उत्सवों में मुकुटमणि श्री गोवर्धन पूजन उत्सव और सारे उत्सव श्री राधा कुंड दिव्य उत्सव राधाष्टमी का आहु अष्टमी का श्री लक्ष्मी जी भगवत कृपा प्रदान करने वाली उनका उत्सव दीपावली का और भ्रात द्वितीय उनका दिव्य उत्सव श्री गोपाष्टमी अक्षर नवमी सभी दिव्य उत्सव विराजमान ये उत्सवों का विशेष रूप से अपूर्व ये मास और श्री एकादशी से शुरू करके फिर एकादशी तक आगे भी पूर्णिमा तक आनंद से चलेगा ये नियम सेवा विराजमान श्री आज का दिन विशेष रूप से श्री तुलसी सालग्राम विवाह उनकी उस दिव्य लीला कथा का स्मरण करके श्री तुलसी विवाह इनका दिव्य स्मरण करके यह प्रतिपादन कर रहा है यह एक संदेश हमको प्रदान कर रहा है कि जितने भी धर्म हैं उन सबों का परम फल श्री कृष्ण प्राप्ति है पातिवृत्ति आदि जो धर्म हैं उनका भी परम फल श्री कृष्ण प्राप्ति ही हो सकता है और श्री वृंदा जालंधर पत्नी होकर के विराजमान हैं जालंधर दैत्य किसी भी प्रकार से मर नहीं रहा है क्योंकि श्री वृंदाजी का अपूर्व रूप से विराजमान है और उस समय जगत को पातिवृत्ति की शिक्षा देने के लिए और भक्तों को इस बात की शिक्षा देने के लिए श्री वृंदाजी की अपूर्व हृदय की जो भावना है उस भावना को जगत के सामने प्रकट करने के लिए कि शरीर के जो धर्म है पातिवृत्ति आदि ये तो दे के धर्म है तो देवी के जो धर्म है पतिव्रता आदि ये इन धर्मों की अपेक्षा जैव धर्म ही प्रधान है और जैव धर्म है श्री कृष्ण की समाराध नारायण कभी भी जालंधर का स्वरूप धारण करके श्री वृंदाजी अपने जो पात्रवृत्ति धर्म का पतिव्रता धर्म का जो पालन कर रही हैं उसका मुख्य फल उनके हृदय में यही है कि श्री कृष्ण की कृपा मुझे मिले श्री नारायण की कृपा मिले भक्ति मिले यही मुख्य धर्म है क्योंकि स्त्री होना पुरुष होना पथम्रता का पालन करना ये तो शरीर है शरीर के धर्म है मुक्ष धर्म तो जीव का है जैव धर्म है और श्री बृंदा ने जो भी पाथम्ति धर्म का पालन किया वह पातमृत धर्म का पालन श्री कृष्ण कृपा को प्राप्त करने के लिए नारायण कृपा को प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने किया अतः जब नारायण साक्षात उनके पास में वेश बदल करके आए साक्षात रूप में नहीं आए परोक्ष रूप में वेश बदल करके जालंधर का वेश धारण करके पति का वेश धारण करके आए तो वे तुरंत पहचान भी गए कि ये नारायण है पतिब्रता से कोई वस्तु छिपी हुई नहीं है परंतु फिर भी जीवन का जो परम लक्ष्य है उनकी जो दैहिक जितनी भी शास्त्रीय धर्मशास्त्रीय जो मर्यादाएं हैं उन सबका परम लक्ष्य अंत में एकतावान सांक्ष जन्म लाभ पर अंत नारायण स्मृति अंत में सभी धर्मों का परम फल श्री कृष्ण की प्रसन्नता है और कृष्ण की स्मृति होना वे ये कर रही है कि आज मेरे पार्थिवृत्ति धर्म का फल मुझे प्राप्त हो गया जिस उद्देश्य को लेकर के मैंने जो पतिव्रता के धर्म का पालन किया उस धर्म का परम फल श्री नारायण की प्रीति है और आज नारायण यदि मेरी सेवा को ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं तो मैं धन्य धन्य हुई तो जानते हुए भी श्री वृंदा जी ने उस समय श्री नारायण जो है उनको सर्व आत्मसमर्पण क्योंकि आत्मसमर्पण जो है वो ही सबसे बड़ी वस्तु है वो करके के बिराजमान है तो आपको समर्पण करते हुए रक्षस्यती विश्वास और गोपृत्व वर्णम आप ही <coughs> मेरे गोप्ता होकर के विराजमान है गोपृत्व वर्णम यह शरणागति का मुख्य लक्षण है बाद बाकी के पांच उसके अनुभाव हैं अनुकूल से संकल्प प्रातकूल्य वर्जनम रक्षस्यती विश्वास ये सब अनुभाव है गोपत्य वर्णम ये मुख्य शरणागति है अंगी है बाकी के उसके अंग हैं आत्मनिक्षेप और कार्पण्यम माने दीनता का ये छह प्रकार की शरणागति कही गई इनमें मुख्य शरणागति व गोपत हमारे रक्षक आप हो हम आपके शरणागत होकर के विराजमान है यही शरणागति मुख्य है तो इस शरणागति को स्वीकार करते हुए श्री वृंदा जब आत्मसमर्पण करते हुए विराजमान हैं, तब वो जो मर्यादा है उस मर्यादा के अनुसार श्री देवतागण वे जालंधर के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते में समर्थ हुए अन्यथा वो नहीं था उनके ऊपर विजय प्राप्त करना परंतु श्री वृंदा को जब ये पता लगा जान तो पहले ही गई थी परंतु जब यह दिखाया कि नारायण बदल करके मेरे पति का वेश धारण करके मेरे पास में पधारे हैं और मेरी प्रेम सेवा उन्होंने स्वीकार की है इस बात को जानकर के फिर उन्होंने कहीं शाप प्रदान किया ये शाप नहीं है बल्कि जीवन का परम परम लक्ष्य प्राप्त करना है कि आप से कभी मैं अलग न हूं यही उस शाप का मुख्य कारण है कि अभी तो कर्म के बंधन में मैं सदा विचरण करती रहूंगी परंतु तो आगे जब आपको समर्पण किया है तो आपके समर्पण का मुख्य फल यही है कि मैं आपको सदा प्राप्त करते हुए निरंतर आपकी प्रीति प्राप्त करते हुए विराजमान हूं और श्री बृंदा वे तुलसी होकर के विराजमान हुई तुलसी का तात्पर्य है तुलम नस्यति जो किसी भी तुलना को दूर कर दे उसका नाम है तुलसी अर्थात श्री तुलसी के समान कोई दूसरा कृष्ण प्रिय कृष्ण प्रेमी नहीं है तुलम से जिनकी बराबरी कोई दूसरा नहीं कर सके अर्थात अपने सभी दैहिक आध्यात्मिक धार्मिक धर्मशास्त्री सभी चेष्टाओं को अंत में श्री कृष्ण को ही समर्पित करते हुए जीवन का परम लक्ष्य श्री अंत माने निष्कर्ष रूप में नारायण स्मृति नारायण की स्मृति सदा बनी रहे ऐसे श्री तुलसी और श्री सालग्राम ये अभिन्न होकर के विराजमान हो अभिन्न होकर के सदा सदा उनकी सेवा करते हुए विराजमान हूं अर्थाश तुलसी तुलसी है जो अतुलनीय है जिसको तोला नहीं जा सकता है उसको भी कभी तोलना हो तो तुलसी के द्वारा ही तुलसी के एक पत्र के द्वारा ही वह तोला जा सकता है तो तुलसी की इतनी महिमा कि वे अतुलनीय को भी अतुल्य को भी तोलने में समर्थ होकर के विराजमान है श्री तुलसी जी अनेक प्रकार से कृपा करती हैं पद्म पुराण में तुलसी जी की महिमा में एक श्लोक बड़ा दिव्य श्लोक है या दृष्टा निखलाग संग समनी। तुलसी जी का दर्शन किया जाए तो सारे पाप समाप्त हो जाते स्पृष्टा बप पावनी यदि तुलसी की माला कंठ में तीन लड़ धारण करके धारण की गई है पहनी गई है और शरीर का स्पर्श कर रही है तो ये शरीर चिन्हय हो गया और ये शरीर चिन्हय होकर के दिव्य लीला के अधिकारी होकर के विराजमान हो ये जो मंजरी स्वरूप आरे, जो सिद्ध स्वरूप हैं, उन सिद्ध स्वरूप को यथावस्थित स्वरूप के भीतर कहीं अनुभव किया जा सकता है तो दृष्टा बप पावनी स्पृष्टा बप पावनी स्पर्श करने से वे शरीर को पवित्र करने वाली हैं रोगान अभिनन्दार नरसनी जितने भी रोग हैं उनको भी दूर करने वाली हैं अब रोग का तात्पर्य यदि कोई कफपित्त बात इन प्राकृत रोगों को कहे तो ये तो बड़ी मामूली बात हो जाएगी तो कहीं अवमूल्यन हो जाएगा तत्वतः भाव रोग उस भाव रोग को श्री तुलसी जी दूर करने वाली रोगानंद अभिनंदता यानी श्री तुलसी जी उनका सिक्त उनका जल से सिंचन किया जाए वाटरिंग किया जाए तुलसी के प्लांट को तो श्री तुलसी के बोधा उनको सिकता माने जल से सींचने पर वह अपूर्प से बपुपावनी तो प्रणाम करने पर रोगों को दूर करने वाली हैं और सिकतांत कत्रासनी जल से सींचने पर अंतक माने यम धर्म राजको भी त्रास प्रदान करने वाली हैं अर्थात श्री तुलसी जी की पूजा करने पर फिर भाव बंधन से वे कृपा करके मुक्ति प्रदान करेंगी और जीव को चिन्मय स्वरूप प्रदान करेंगी तुलसी जी का स्वरूप भी लीला शक्ति का स्वरूप है वृंदा देवी का स्वरूप लीला शक्ति का स्वरूप होकर के विराजमान है तो लीला में प्रवेश श्री तुलसी जी की कृपा के द्वारा ही लीला में प्रवेश होगा तो रोगानाम अभिनंदता नी सिंत राशनी प्रत्यासत्य विधायनी भगवत कृष्ण से संरूपिता जो श्री तुलसी जी के पौधे को लगाए तुलसी जी को बोए वे प्रत्या विधायनी विधाय भगवत वे श्री कृष्ण की निकटता को प्रदान करने वाली हैं ये बोने की जो क्रिया है तुलसी के पौधे को बोने की क्रिया यह श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त कराने वाली है तो प्रत्यास कृष्ण भरूपा और फलदा और यदि श्री तुलसी दल इनको श्री कृष्ण में समर्पित किया जाए तो विमुक्त फलदा मोक्ष फल को प्रदान करने वाली श्री अद्वैताचार्य श्री दो पत्ते और बीच में एक मंजरी मंजरी जैसे श्री राधारणी हैं दोपत्ते जैसे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं इस प्रकार युगल रूप में श्री तुलसी उनको कृष्ण को ही समर्पित करते हुए विराजमान होते हैं और हुंकार करते हैं हूं मांग कहते हैं मेरा नाम अद्वित नहीं जो मैं कृष्ण का आविर्भाव नहीं कर दू पृथ्वी पर कृष्ण को प्रकट नहीं करा तो तुलसी दल और श्री गंगाजल उनके द्वारा श्री कृष्ण का ही पूजन करते हुए सालग्राम पूजन करते हुए श्री नारायण पूजन करते हुए जो हुंकार करते हैं और जिनकी हुंकार से आकर्षित होकर के श्री कृष्ण चंद्र भगवान सब अवतारों के अवतारी वे भी कृपा करके अवतरित हुए तो श्री तुलसी जी वे श्री कृष्ण को निकट प्रत्याशक्ति प्रदान करने वाली निकटता प्रदान करने वाली इस प्रकार छह या सात प्रकार से या दृष्टा निखलाग विषंग दर्शन हो गया स्पष्टा बप दूसरा हो गया स्पष्टा स्पर्श गले में तुलसी की माला धारण करने स्पष्टा स्पृष्टा बप पावनी रोगानाम तुलसी जी को प्रणाम करना तुलसी जी की परिक्रमा देना भव रोग की निवृत्ति संसार के रोग की निवृत्ति तो है तुलसी से बढ़ के भौतिक दृष्टि से तो कोई दूसरी औषधि है ही नहीं परम दिव्य औषधि होकर के संसार के रोग को तो दूर करने के लिए मेडिसिन में तो तुलसी की अपनी महिमा है परंतु तो केवल इतना मात्र नहीं ये बहुत छोटी बात होगी इसलिए रोगानाम का तात्पर्य है संसार की आसक्ति रोगानाम अभिनंदनता नरसनी फिर सिंतनी चौथी वस्तु है सींचना सिंचने के द्वारा अंतगत त्रास मृत्यु को भी भय प्रदान करने वाली है फिर प्रत्याशक्ति विधाय भगवता कृष्ण से संरोपता श्री तुलसी जी का संरोपण करने पर तुलसी जी का पौधा लगाने पर श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त होती है और न्यस्था तत्चरणे और छठा प्रकार है श्री कृष्ण के चरणाबिंद में तुलसी जी को समर्पित करना इसके द्वारा वे श्री मोक्ष प्रदान करके वैष्णवों का मोक्ष क्या है वैष्णवों का मोक्ष है भगवत सेवा सुख यही वैष्णवों का मोक्ष है कि मुक्ति ये वैष्णवों का मोक्ष नहीं है वैष्णवों का मोक्ष भगवत सेवा की प्राप्ति ये मोक्ष है तो उस सेवा सुख को कृपा करके श्री तुलसी जी प्रदान करने वाली होकर के विराजमान है श्री वृंदा जितने भी भक्ति में विरोधी वस्तुएं हैं उनका निराश करने वाली है वृंद माने असुर वृंद शब्द असुर के लिए आता है वृंदावन का तात्पर्य है असुरों से माने भक्ति विरोधी जो कार्य हैं, उनसे जो रक्षा करे उस स्थान का नाम है वृंदावन श्री वृंदा देवी का यह दिव्य वन होकर के विराजमान वृंदाशब्द राधारानी का भी वाचक है ये राधारानी से शासित एक प्रदेश है अथवा वृंद माने भक्त वृंद भक्तों का समूह उसका अवन माने सर्वदा सर्वदा रक्षा करने वाली और भक्ति को बढ़ाने वाली तो वृंदा शब्द के तीन मुख्य अर्थ हैं एक अर्थ हुआ राधारानी दूसरा अर्थ हुआ भजन में आने वाली बाधाएं उनको दूर करना और तीसरा भक्ति और साधन वृंद का साधन समूह का संरक्षण करने वाली होकर के श्री वृंदा विराजमान है इसलिए वृंदावन श्री वृंदा देवी के द्वारा यह रक्षक बन होकर विराजमान है आज श्री वृंदा देवी की वंदना करने का विशेष रूप से दिन है और श्री वृंदा देवी की वंदना करके श्री वृंदा देवी की कृपा से हमको भी श्री कृष्ण की प्रत्याशक्ति मिले कृष्ण की निकटता प्राप्त हो इसलिए आज का दिन बहुत पवित्र दिन है बा, आ, पायस जो दिवस है परम पा, पावन दिवस यह आज का दिव, दिवस है आशीर्वादात्मक दिवस है और इसमें साधक जो भी साधन कर रहा है उन सारे साधनों को आज श्री कृष्ण को समर्पित करेगा शास्त्र की भी यही पद्धति रही कि उत्पन्ना एकादशी आगे वाली जो एकादशी आएगी अगेन के श, कृष्ण पक्ष की उस एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी और ये एकादशी वर्ष की सबसे अंतिम एकादशी होकर के विराजमान है तो आज की एकादशी वर्ष की समाप्ति है और समाप्ति पर जो भी हमने वर्ष भर में भगवत भजन किया है हमारा भजन कितना सा करेंगे जरा सा और दिखाएंगे मन में अभिमान धारण कर लेंगे भजनानंदी उसका प्रचार करेंगे तो हमारा भजन है ही कितना सा पर इतना सा होते हुए भी भजन श्री कृष्ण को यदि छोटी सी वस्तु को भी समर्पित कर दिया जाए तो कृष्ण अल्प को भी बहुत कर देते हैं और अपने द्वारा किए गए बहुत को भी बहुत स्वल्प करके श्री कृष्ण मानते कि भूर कार्य सुदामा चरित्र में निरूपण किया कि सुदामा ने चार मुट्ठी चावल मान करके दिए उसको तो बड़ा करके माना कृष्ण ने और अपने शरीर की सार्ष संपत्ति सुदामा को दी उसको छोटा करके मान रहे हैं कैसे कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं बोल भाई सुदामा ने तो चार घरों से मांग करके मुझे चार मुठ्ठी चावल दिए सुदामा की बराबरी तब कर पाता मैं यदि मेरे पास में जितना भी था उतना तो दे दूं और कहीं बाहर से मांग करके लाता और तब सुदामा को देता तब तो सुदामा की बराबरी थी अब मेरे अलावा कोई दूसरा है नहीं बाहर मांगने के जाऊं इसलिए सुदामा की बराबरी नहीं कर सकता हूं ये मन में विचार करके श्री ठाकुर आप सुदामा से ये कहते नहीं हैं कि भैया मैंने कुछ दिया है घर पे जाके देख लेना ऐसा नहीं कहते हैं तो सूर्य दिन फलगोपी भूर मित्र के द्वारा जो फल को मैंने छोटा दिया गया है उसको भी बढ़ा कर देते हैं और अपने द्वारा किए गए बहुत बड़ी वस्तु को भी छोटा करके श्री कृष्ण मानते माने विशाल स्वयं ने दिया है बहुत बड़ा परंतु तो उसको किंचित करोति उसको तो छोटा करते हैं कृष्ण और मित्र के द्वारा जो फलगु तुच्छ दिया गया है उसको भी वे बड़ा कर लेते हैं तो जब तक हम अपने साधन का बल रखेंगे अजय हम बहुत भजन करने वाले हैं तो कुछ नहीं पाल मदन गोपाल कितना सा भजन किया है तुमने तो ने मन में विचार करते हुए कि हम पे कुछ भी नहीं आया आवाहनम भी जाना में, में पूजनम समर्थन जाना में कुछ भी नहीं आता है तो ठाकुर को ही यदि हम समर्पित कर दें तो हमारे थोड़े को भी बड़ा ठाकुर करके मान लेंगे सो आज का दिन वह समर्पण का दिन है अपने भीतर आने वाले भक्त्य जो अनर्थ हैं उन भक्तुत्व अनर्थों को भी दूर करने का दिन है अनर्थ चार प्रकार के एक अनर्थ है सुकृतोत्थ दूसरा अनर्थ है दुष्कृतोत्थ सुकृत माने पुण्य पुण्य का भी अनर्थ है पाप का भी अनर्थ है एक व्यक्ति लोहे की जंजीर उसके हाथ में पड़ी हुई है कड़े पड़े हुए हैं पैरों में दूसरा व्यक्ति सोने की जंजीर पहन रहा है बधे हुए दोनों हैं। लोहे वाला भी बधा है और सोने वाला भी बधा है जिसने सोने की जंजीर पहन रखी है उसको हम कहते हैं ये बड़ा आदमी है धनवान है जिसने लोहे की पहन रखी है उसको कहते हैं चोर है हथकड़ी बेड़ी लगी हुई है बंद हुए दोनों हैं ऐसे ही पुण्य का भी बंधन है पाप का भी बंधन है भक्ति करने पर पुण्य के बंधन की भी निवृत्ति हो जाती है पाप के बंधन की सुकृतोत्थ दुष्कृतोत्थ दो प्रकार के अनर्थ हुए अब तीसरा जो है वो तीसा अनर्थ है अपराधोत्थ ये मुख्य अनर्थ है नाम अपराध सेवा अपराध वैष्णव अपराध धाम अपराध चार जो अपराध हैं ये चारों अपराध अंत में ये चारों अपराध नाम अपराध में ही परिणत हो जाते हैं गुरु जी के अवज्ञा की है तो नाम जिहा के ऊपर नहीं आएगा धाम के अवज्ञा की है नाम जिहा के ऊपर नहीं आएंगे तो अपराध जो है वो सारे अपराध जितने भी अनर्थ हैं वे अंत में नाम अपराध में ही परिणत हो जाते हैं पहला ये नामा अपराध है गुरु अवज्ञा शास्त्र उल्लंघन लोग गुरु की अवज्ञा वैष्णव की अवज्ञा शास्त्र का उल्लंघन नामापराध बन गया जितने भी सेवा सेवापराध है वे भी नामा अपराध में परिणत हो जाएंगे सेवा सेवापराध तो बनेंगे बनेंगे सेवा करने के लिए बैठेंगे तो बोलाफाइड मिस्टेक्स तो है ही है अपने आप होंगे होंगे अब बोलोफाइड क्या बोले तो बोनफाइड है उसका कोई व्याख्या की जा सकती है क्या भाई कार्य विधि की गलती तो कभी भी हो सकती है तो जो सेवा में कभी जानबूझ करके गलती की गई कभी बोनाफाइड मिस्टेक की गई कार्य विधि की गलती कहीं हो सकती है परंतु जो कार्य विधि की गलती हुई है वो कार्य विधि की गलती चाहे जानबूझकर की गई गलती सभी गलतियां वो अंत में नामापराध में परिणत हो जाएंगी परंतु यदि नाम भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली तो सभी अपराध उनकी निवृत्ति हो जाएगी चाहे वैष्णव अपराध हो चाहे शास्त्र अपराध हो स्वरूप अपराध हो चाहे वह अन्य प्रकार के धमा अपराध इत्यादि हो सभी अपराधों की निवृत्ति श्री हर नाम के द्वारा ही मुख्य रूप से हो जाएगी तो यह तीसरा अपराध हुआ सुकृतोत्थ दुष्कृतोत्थ और अपराधोत्थ एक चौथा अंतराय और है भजन में आने वाला वो अंतराय है भक्त्युत् अंतराय भक्ति कभी बड़ा भक्ति भी कभी कभी अंतराय उत्पन्न कर देती है चार माला करते हैं और विचार करते हैं अजी हम तो बड़े भजनानंदी हैं भोजन तो करेंगे के बाद बंद करके और जब माला करने के लिए बैठेंगे तो क्या खोल लेंगे कोई बाहर से माला देखे हाँ पंडित जी भजन कर रहे भगत जी भजन भजन कर रहे उल्टा दिखावा तो भजन का भी दिखावा करने का जो प्रवृत्ति है वह कहीं प्रवृत्ति तो ये है भक्तियुक्त अंतराय फिर भक्ति के साथ साथ कहीं ना कहीं लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये भी आ जाते हैं भक्ति के साथ साथ कहीं भोग मोक्ष की इच्छा ये भी आ जाएगी तो इन सारे अपराध इन सबों की भी नृति श्री भगवत भक्ति ही करने वाली है तो कहने का तात्पर्य यह है कि सारे अपराध उनकी नृति हम तो अपराध करने वाले हैं इसलिए हमारा भजन बहुत थोड़ा सा है और जो छोटा सा भजन है उसको विशाल बनाने के लिए एकमात्र तरीका है वो है कि अपने भजन को ठाकुर को समर्पित कर दिया जाए सो आज के दिन अपने नियम भजन इनके इनको श्री प्रभु की ही समर्पित कर रहे हैं और ये विचार कर रहे हैं कि हम पर कोई नियम बने नहीं है प्रभु जो कुछ भी टूटा फूटा लंगला लूला बना है वो आपको समर्पित है ऐसा करने पर श्री प्रभु की पूर्ण शरणागति का आज ये दिव्य अवसर एकादशी का विराजमान है और इसमें एकादशी का मतलब ही है कि एक दशा एकादशी मन की एक दशा हो जाना श्री कृष्ण में ही मन का एकमात्र लग जाना उसका नाम एकादशी है तो नोपवासो लंघनम केवल उपवास करना फास्टिंग करना वो एकादशी नहीं है उपावृत से विषय वासो यस्तु गुण सह विषयों से नवृत्ति प्राप्त करते हुए बासो यस्तु गुण सह श्री भक्ति के जो गुण भक्तों के जो गुण हैं, उनको जीवन में अपनाने का प्रयास करते हुए श्री रसिक जनों के साथ गुरुजनों के अनुत्य में विराजमान होकर के स्थित होना यही मुख्य रूप से उपवास है केवल लंघन करना वह उपवास नहीं है बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय एकादशी महारानी की जय मुख्य जो व्रत है वो मुख्य व्रत एकादशी व्रति ही विशेष रूप से बिराई तो आज की एकादशी वैसे भी वर्ष की अंतिम एकादशी होकर के बिराई और आज का मुख्य फल सत्संग ही है तो कृष्ण भक्ति 48 अड़तालीसवीं प्यार महासेवा पहले निरूपण कराए थे कि महासेवा यह मुक्ति का द्वार है और स्त्री संगियों का संग। या नरका द्वार हां हाँ। स्त्री की निंदा नहीं की गई है कहीं भी सर्वत्र निंदा जो की गई है वो स्त्री संघियों के संघ की की गई है कामीजनों की निंदा की गई है स्त्री नहीं है वो तो साधारणी होकर के अनेक अनेक बार जीवन के परम लक्ष्य को बताने वाली अनेक अनेक रत्नावली होकर विराजमान हुई अनेक अनेक उर्वशी जिन्होंने ज्ञानोपदेश प्रदान किया अनेक-अनेक चिंतामणि होकर के विराजमान हैं जिन्होंने उपदेश प्रदान किया तो स्त्री संग बुरा नहीं है और स्त्री तो स्वयं ऋषि रूप होकर के विराजमान हुई श्री मोहिनी भगवान की गिनती ऋषियों के बीच में की गई उर्वशी की गिनती ऋषियों के बीच में की गई जिसने पूर्व रवा को भी ज्ञानोदेश प्रदान किया और शरीर की असारता का निरूपण किया तो स्त्री संघ बुरा नहीं है स्त्री संगियों का संघ ही बुरा है कामी संघ की सर्वदा निंदा की गई है तो तमो द्वार योशताम संघी संगम स्त्री संगियों का संग यह नरक का द्वार है महानता समचित्ता प्रशांता जो महान्त है महंत महंत किसको कहेंगे बोल केवल गद्दी के ऊपर विराजमान है और उनका पूजन किया है किसी आश्रम के प्रधान व्यवस्थापक होकर के है। उनको महंत का बहुत छोटी सी परिभाषा है ये मुख्य परिभाषा नहीं है महान वो है जिनका हृदय महान है और जो भी उनके संपर्क में आ रहा है उसे भगवत भक्ति का उपदेश देते हुए भक् में जो लगा रहे हैं ऐसे जन ही महान तो होकर के विराजमान अंत माने हृदय उनका महान होकर के विराजमान ऐसे महान संचित्त होकर के विराजमान हैं शांत हैं विमन्न महा उनमें अभिमान नहीं है सूर्य साधु ये वे जनों के साथ में ही सूर्दता रखते हैं सूर्य साधु ये जो साधुजन उनके साथ में और साधु उनके साथ में ही सुरुता रखते हुए विराजमान होते हैं अब एक बड़ा सुंदर एक यूनिवर्सल यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है एक कालजयी एक सिद्धांत उसको यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल हय साधु संग कृष्ण प्रेम जन्मे ते हो पुनः मुक्ष अंग भक्ति की प्राप्ति होगी कब बोले जब पहले सत्संग किया जाएगा बिल्कुल सही बात है सत्संग नहीं है तो भक्ति में प्रवेश नहीं होगा तो कृष्ण भक्ति जन्म मूल कृष्ण भक्ति को उत्पन्न करने का मूल कारण है साधु संघ बिना साधु संग के कृष्ण भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है साधुसंग साधुसंग साधुसंग यह संपूर्ण शास्त्र कहते हैं तो कृष्ण भक्ति का उत्पन्न होने का मूल कारण साधु संघ है पर तो नहीं समझना चाहिए कि अब हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति उत्पन्न हो गई तो साधुसघ को उठा करके रख दो अब साधु संघ नहीं करेंगे ना ना ना आगे कह रही है कृष्ण प्रेम जन्मे जब कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया है तो तेहो पुनः मुख्य अंग वो साधु संघ ही सेवा करने का मुख्य अंग बन जाता है तो साधु साधुसंग साधन नहीं है साधुसंग सिद्धि की पराकाष्ठा है जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हुआ है वे सर्वदा पराकाष्ठा के रूप में साधु संघ ही करते हैं अतः सिद्ध देह प्राप्त कर लेने पर श्री गोलोक में पहुंच जाने पर वृंदावन निकुंज में पहुंच जाने पर भी जो वहां श्री ललता विशाखा आदि जो महापुरुष विराजमान है उनके साथ में ही संग करते हुए ही साधक सर्वदा विराजमान रहेगा तो कृष्ण प्रेम जन्मे कृष्ण प्रेम जब उत्पन्न हो जाता है तो तेहो पुनः मुख्य अंग तब भी वही मुख्य अंग रहता है कृष्ण सेवा नहीं चाहिए हमको साधु सेवा चाहिए हमको साधुओ का संग चाहिए सुर सामने गोविंद का दर्शन कर रहे हैं और चौथे श्लोक में क्या कह रहे हैं अपनी स्तुति में वृत्त चतुर्श्लोकी में ममोत्तम श्लोक जलेश सक्षम संसार चक्रे भ्रमतर्म भी त्वन माय आत्मात्मार गे श्वास में अपने कर्म के कारण कहीं भी भटकू परंतु तो आपसे एक वरदान मांगता हूं कि मुझे साधुओं का संग मिलता रहे कृष्ण संग मिले ये बरदान नहीं मांगा कृष्ण सामने खड़े हैं ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मुझे मिलते रहो कह रहे हैं मुझे साधुओं का संग मिले साधुओं का संग मिलेगा तो कृष्ण संग अपने आप मिल जाएगा जैसे गाय को यदि खींचोगे तो गाय नहीं जाएगी परंतु तो बछड़े को यदि गोद में उठा करके सीधे चले जाओ तो गाय अपने आप खींची हुई चली आएगी फिर गाय के साथ में चातानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे ही यदि श्री बछड़े संत हैं उनको गोदी में ले लिया संतों की सेवा कर रहे हो तो ठाकुर की कृपा संत कृपा के पीछे पीछे अपनी आप उड़ी हुई दौड़ी हुई चली आएगी इसलिए कृष्ण प्रेम जन्म हो पुनः मुख्य अंग प्रेम उत्पन्न हो जाने पर श्री भक्ति ही श्री साधु संघ ही मुख्य अंग बन जाता है और संग कभी छोड़ा नहीं जा सकता है भवाप वर्गो भ्रम तो यदा भवे जन से जर तरह चुत सत समागम हे प्रभो जीव संसार में भ्रमण कर रहा है आपको दया रही है कि जीव कहां भटक रहा है ये मेरे पास में आए ना तो ठाकुर क्या करते हैं जब किसी जीव के भवाप वर्ग को करना चाहते हैं संसार से उसको निवृत्ति कराना चाहते हैं संसार से मोक्ष प्रदान कराना चाहते हैं तो जन से तरहच्युत सत्समागम आए ये अच्युत आप उस जन को सत्समागम करा देते अर्थात उसे किसी संत से बढ़ा देते अब जैसा संग हुआ वैसा रंग चढ़ा जैसा रंग हुआ वैसा साधन हुआ जैसा साधन हुआ वैसी सिद्धि होगी तो ये ठाकुर की कृपा है श्री गुरुदेव हमको मिले गुरुदेव की कृपा से ठाकुर मिलेंगे और ठाकुर की कृपा थी इसलिए गुरुदेव मिले दो, दोनों दोनों के कारण होकर के विराजमान है परस्पर कारण होकर के विराजमान तो भवाप वर्ग श्री प्रभु किसी जीव का भवाप करना चाहते हैं भ्रमता ये तो कर्म में भटक रहा था परंतु ठाकुर ने भवाप करना चाहा विचार किया तो जन से अचुत सत्समागम ये अचुत आप उस जीव को सत्समागम प्रदान कर देते हैं और सत्संगमो ही।, ही उसको सत्संग की प्राप्ति होती है यदि शब्द के द्वारा दिखा रहे हैं आगे नहीं पीछे नहीं उसी समय यद शब्द और तरी शब्द इन दोनों का प्रयोग करके यदा और तदा इन दोनों शब्दों का प्रयोग करके दिखा रहे हैं कि यह नहीं कि गुरुदेव की प्राप्ति हुई है आज फल की प्राप्ति होगी बाद में तीन जन्म के बाद में ऐसा नहीं है ठाकुर तो मिल गए आस्वाद की प्राप्ति नहीं हो रही है केवल इतनी बात तो सत्संग जब सत्संग हुआ तभी वो सदगत परावरेश आप संतों की भी एकमात्र गति है संतगण आपको ही प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे परावरेश सब कार्य कारणों के स्वामी आप में ही त्वि जायते रति ही जीव की रति उत्पन्न होगी कृष्ण प्रेम उत्पन्न होने में ये नहीं कि आगे पीछे हो यदि और तभी शब्द के द्वारा ये दिखा रहे हैं कि जब श्री गुरुदेव की प्राप्ति संत की प्राप्ति हुई उसी समय प्रेम का बीज बो दिया गया परम पावन स्मरण करते हुए बंदन करते हुए श्री चंद्रशेखर दास बाबा बार बार इस शब्द को इस पंक्ति को कहते थे कि यदि तरीके ये नहीं कि आज संत सं कर रहे हैं फल की प्राप्ति बाद में होगी भक्त बीज उसी समय जीव के हृदय में बो जाता है इसलिए यदा और तदा यदि और तरी ये दो बार शब्दों का प्रयोग किया गया चार शब्दों का प्रयोग किया गया यहां पर दो दो बार यदा के साथ में तदा और यरी के साथ में तरी अर्थात संत समागम के द्वारा ही परम फल की प्राप्ति जीव को हो जाती है अतः आत्यात्मिक्षेम पृछामो भवता नघा संसार क्षणार्धोपी सत्संग शाम श्री बृहदभागवतामृत में तो सत्संग की महिमा के भागवत से और अन्य पुराणों से चिन्ह करके सौ से अधिक कहीं श्लोक धड़ाधड़ दिए गए कई पन्नों में सत्संग के सारे श्लोकों का सनातन गोस्वामी जी ने टीका में संकलन कर दिया क्या बात गज गज सत्संग के ऐसे यहां पर भी ये सत्संग महिमा का गायन किया जा रहा है श्री महाराज जनक वे श्री नव योगेश्वर उनसे पूछ रहे हैं कि अत आत्यंत कम हम आपसे आत्यंत क्षेम के विषय में पूछते हैं पृछामो भवता नघा हे अनघा हे पाप रहित नव योगेश्वर आप हमारे ऊपर कृपा कर संसार क्षणार्ध धोपी इस संसार में आधे क्षण का सत्संग प्राप्त हो जाए वह शेव अध ही संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो करके के अब वो परम परम अवधि हो करके विराजमान हो जाता है वह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला शेवधि माने परम फल की प्राप्ति तो सत्संग अपने आप में साधन नहीं है सत्संग अपने आप में फल इसकी प्राप्ति हो जाती है श्री कपिल देव जी भी सत्संग की महिमा का गायन करते हुए कह रहे हैं कि सताम प्रसंगा संतों का प्रसंग करे प्रशब्द का अर्थ है केवल संत का दर्शन किया जय हो जय हो जय हो कह चलो चल भागो चल, भागो भागो भागो ये नहीं प्रसंग का तात्पर्य है सेवा पूर्वक संघ कर केवल संत का दर्शन कर लिया भाग गए उसका भी लाभ है ऐसा नहीं है कुछ तो कुछ तो लाभ है ही है परंतु मुक्ष वस्तु नहीं यहां पर केवल संत का संघी नहीं संत के साथ में कि संत को टटोलने के लिए कितने पानी में है उसके साथ में शास्त्रार्थ कर रहे हैं ये भी नहीं ऐसा बहुत बहुत से लोग करते हैं कि कुछ है कि नहीं खाली दिखावा है ये जानने के लिए सो भी नहीं यहां पर प्रसंग का तात्पर्य है संत की सेवा भी करें और उनका संग भी करें कुछ न कुछ सेवा की प्रवृत्ति जब देखता है संत तो उसका उस व्यक्ति के साथ में कहीं ना कहीं व्यक्तिगत संबंध कुछ जोड़ता है सेवा की प्रवृत्ति देखता है कि यह व्यक्ति आता है और पहले से बिछायित कर देता है यह व्यक्ति आता है सत्संग की समाप्ति होने के बाद में सोहनी लेकर के झाड़ू कर दे देता है ये पहले से पहले सेवा करने में कुछ तत्पर रहता है शारीरिक या आर्थिक या मन के द्वारा कुछ न कुछ सेवा की इसमें प्रवृत्ति है तो गुरुदेव का उस व्यक्ति के प्रति कहीं संबंध कुछ अधिक हो जाता है उनकी कृपा उसकी सेवा को देख करके बरबस आकर्षित हो जाती है जैसे वन संपत्ति को देख करके मानसून अपने आप आकर्षित होता है बन वर्षा नहीं करेगा परंतु तो वह मानसून को आकर्षित करने में सहायक होगा इसी प्रकार कोई पेड़ से पानी थोड़ी चपकेगा पेड़ से वर्षा थोड़ी हो जाएगी परंतु तो मानसून को आकर्षित करने में वह उपयोगी होगा ऐसे ही सेवा यदि हम करेंगे तो श्री गुरुदेव की कृपा वह आकर्षित हो जाएगी जैसे हरियाली के ग्रीनरी को देख करके मानसून आकर्षित होता है इसी प्रकार हमारी सेवा को देख करके श्री गुरुदेव की कृपा आकर्षित हो जाएगी तो सता प्रसंगात् अब संतों का संग होगा तो मम वीर संवेदो भवंत हृत्कर्ण रसायन कथा संतों के पास में जाओ तो कृष्ण कथा के अलावा और दूसरी कोई चर्चा करेंगे वे कोई राजनीतिक डिस्कस करने के लिए थोड़ी बैठेंगे संतों के पास में जाओगे तो हृतकर्ण रसायन कथा भगवत लीला चर्चा होगी भगवान के मम वीर संवेदा मेरे पराक्रम उनका ही वे कथन करेंगे भगवंत हृतकर्ण रसायन कथा उनके हृदय और काम दोनों दो को परम पवित्र करने वाली कृष्ण कथा संतों के माध्यम से श्रवण करने वाल करने को मिलेगी हृदय को भी व्यक्त करेगी कान को भी कान प्रतीक है सर्व इंद्र जितनी भी इंद्रिया हैं उन सब के प्रतीक है और हृदय अंतकरण का तो बाह्यकरण और अंतकरण इन दोनों को श्री कृष्ण कथा संतों के साथ में मिलेगी और त्योशणा यदि उस कृष्ण कथा का संतों का सेवन किया तो अपर्ण वर्तमानी भक्ति के मार्ग में तीन चीज क्रम क्रम करके उत्पन्न होंगी आदो फिर रति माने भाव और अंत में भक्ति ही माने प्रेम तो श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम इत्यादि के जो सोपान हैं नौ या पंद्रह चौदह जो सोपान हैं वे चौदह सोपान सात अनिष्ठिक भक्ति के और सात नैष्ठिक भक्ति के सोपान वे क्रम क्रम करके साधक में उत्पन्न हो जाएंगे अनिष्ठिक भजन के सात सोपान हैं सबसे पहले साधु संग फिर साधु सेवा नंबर दो साधु सेवा फिर तीसरा श्रद्धा फिर चौथा पुनः साधु संग फिर पांचवा मैं भी भजन करूंगा ये रुचि या इच्छा भजन रुचि फिर छठा भजन क्रिया और भजन क्रिया होने पर सातवा अनर्थ निवृत्ति ये सात हैं अनैष्ठिक अभी निष्ठा उत्पन्न नहीं हुई है अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी यहां तक हुए अनिष्ठिक भजन फिर इसके बाद में नैष्ठिक भजन जो हैं उनकी प्राप्ति होगी निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम प्रेम के बाद में दो सोपान और हैं छठा सोपान है श्री कृष्ण दर्शन कृष्ण साक्षात्कार जिसको कहते और सातवा है भगवान माधुर्य का पूर्ण आस्वादन सभी के द्वारा भगवान माधुर्य का पूर्ण आस्वादन ये सात जो सोपान हैं वो सात सोपान ये सात नैष्ठिक भक्ति और सात अनिषि भक्ति ये सोपान उत्पन्न हो जाएंगे तो यहां पर श्री गुरु गोस्वामी जी ने जो भक्ति की तीन श्रेणिया बताई साधन भक्ति भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति भक्त में उसका सूत्र यही है श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम शि पहले श्रद्धा उत्पन्न होगी माने साधन भक्ति फिर रति माने भाव भक्ति उत्पन्न होगी और फिर भाव भक्ति ही परिपाक को प्राप्त होकर के प्रेमा भक्ति के रूप में परिणत हो जाएगी प्रेमा भक्ति के ऊपर जाकर के सात सोपान और हैं प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव ये सात सोपान ऊपर है महाबार स्व रूपा तो श्री राधा रानी होकर के विराजमान तो ये सात आगे के सोपान जो हैं वो विराजमान तो शुद्ध रति भक्ति अनुक्रम शि क्रम क्रम करके आएंगे साधन भक्ति को कभी भी मूल भक्ति से अलग नहीं समझना चाहिए जैसे शब्द जाति जो बालक है और वो ही वृद्ध हो जाएगा परंतु जो उसका बेसिक स्वरूप है फंडामेंटल जो स्वरूप है वो परिवर्तन नहीं हुआ है उसके आकार में परिवर्तन होता हुआ चला जा रहा है शक्ति में परिवर्तन होता हुआ चला जा रहा है परंतु मूल जो बालक का स्वरूप है मूल बालक का स्वरूप वही है वही सद्य बालक वही बालक बना वही अवस्था में एक खेलने वाला खिलाड़ी बालक बना वही कशोर अवस्था में पहुंचा वही युवा अवस्था में वही प्रौढ़ अवस्था में वही वृद्धावस्था में तो मूल स्वरूप जो है वो एक है जैसे कच्चा आम ही बन पक्कर के मीठा आम बनता है ऐसे साधन भक्ति ही खटमीठी भाव भक्ति बनेगी और वही गट्ट मीठी प्रेम लक्षणा भक्ति बन जाएगी आम का जो मूल स्वरूप है उसमें केवल सुधार मात्र हो रहा है कोई स्वरूप बदल रहा हो ऐसा नहीं ऐसे शुद्धा भक्ति अनुक्रमिष्य साधन भक्ति भाव भावभक्ति भावभक्ति ही प्रेम दक्षिणा भक्ति के रूप में परिणत हो जाएगी असत संघ त्याग एक वैष्णव आचार स्त्री संग एक असाधु कृष्णा भक्त आसत संग का त्याग करे ये वैष्णवों का मुख्य आचार है वैष्णवों को असत संग का त्याग करना चाहिए क्योंकि संग का प्रभाव बड़ा स्थायी होता है और असत्ंग का उसे त्याग करना चाहिए स्त्री संगी एक असाधु असत किसको कहेंगे उसकी परिभाषा दे रही असत किसको कहेंगे बोल पहला है विषयी, स्त्री संगी, उसकी गिनती भी असत में है और दूसरी कृष्ण विरोधी जो कृष्ण अभक्त आप दूसरा असत कौन है जो कृष्ण का भक्त नहीं है इसलिए नास्तिक आदमी का त्याग करे और विषय जन का संग करें संग त्याग करें यह दो संगों को त्याग करके विराजमान हो जन का संग और कृष्ण अभक्त का संग, इनका त्याग करते हुए विराजमान सर्वधर्मा परित्येज मामिखम शरण ब्रज अहम तो आ सर्व पापे भ्यो मोक्षिष्याम मा शुच न तथा से भवे बंधस्त प्रसंगतः योषित संघात यथा पुरुषो तथा तस तसंगी तत्संग यही बात कह रहे हैं कि अन्य किसंग से उतना बंधन की प्राप्ति नहीं होती है जैसी स्त्री संग से होती है और स्त्री संग से भी बढ़कर के है तसंगी तस संग। माने स्त्री संघियों का संग, कामी जनों का संग वह सर्वदा बंधन को ज्यादा डालने वाला होता है अतः जो स्त्री जनों का संग जो कामी जनों का संघ है विषयी जनों का संघ स्त्री संघ बुरा नहीं है स्त्री संघ से भी ज्यादा बुरा है स्त्री संगियों का संघ भगवान का संग उतना अच्छा नहीं है उससे भी ज्यादा अच्छा है संतों का संग इसी तरह से समझा जा सकता है जैसे स्त्री संघ की अपेक्षा स्त्री संगियों का संघ ज्यादा बुरा ऐसे ही कृष्ण संघ की भी अपेक्षा भक्तों का संग ज्यादा श्रेष्ठ अपने आप ही इस बात को इस तरह से समझाया जा सकता है अब भक्त कैसे हैं उनको कह रहे हैं सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धिर ही श्री यश क्षमा शमो दमो भगश्चेती यंगात याद संक्षयम जो संतों के प्रभाव से जो अच्छी वस्तु है उनका तो उनकी प्राप्ति हो जाएगी और असज्जनों का संग किया जाएगा तो ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी असजनों का कुसंग पढ़ने पर क्या होगा सत्यम शौचम दया मौन सात समाप्त हो जाएंगे झूठ बोलने लग जाएंगे दया हिंता आ जाएगी बुद्धि लज्जा श्री यश क्षमा शम दम ये सब संगात याते संयम असंजनों का संग करने से शांत हो जाएंगे तेषु अका अशांतु मूलेशु खंडितात्मस्व साधु जो अशांत हैं मूल हैं जिन्होंने आत्म तत्व का खंडन कर लिया है ऐसे जो जन हैं संगम न कुर्यात शोचेशु ऐसे शोचनीय जनों का संग नहीं करना चाहिए ये क्रीड़ा मृगेश वे के खेलने के क्रीड़ा मृग हो रहे हैं इसलिए अब मैं इन लोगों का संग नहीं करूंगा उनका संग नहीं करना चाहिए यह कहने का तात्पर्य बरम हुत ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थित न शौर्य चिंता विमुख जन संभाष वैश्यम कहीं भक्त सिंधु में कात्यायन संहिता के वचन दिए हैं अच्छा ज्वाला अग्नि की ज्वाला ज्यादा श्रेष्ठ है ज्वाला में, में डाल दिया जाए वो भी ज्यादा अच्छा है न शौरी चिंता विमुखा परंतु जहां कृष्ण की चिंता नहीं है उनसे विमुख नहीं होना चाहिए कृष्ण की चिंता से रहित जो व्यक्ति है उनके साथ में संवास करना वह तो वैश्षण नरक के समान हैं। माद्राक्षी क्षीर्ण पुण्यान भगवत भक्ति मनुष्य कह रहे हैं कि कभी भी सनातन समझ के महाप्रभु के वचन हैं कि माद्राक्षी क्षीण पुण्यान जो क्षीण पुण्य वाले हैं भगवत भक्तिन ऐसे जनों का संग मत करो मत्तरो मत्तरो आर आश्रम धर्म अकिन हयालय कृष्ण शरण अंत में निश्चित निर्णय दे रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म का त्याग करके अकिन होकर के श्री कृष्ण की ही एकमात्र शरण ग्रहण करते हुए विराजमान हो बोलो शुभदावन बिहारी लाल की जय इस प्रकार ये सत्संग की की सत्संग के द्वारा फिर नैष्ठिक भक्ति में प्रवेश हुआ गुरु पादाश्रय तस्मात कृष्ण दीक्षा शिक्षण और विश्रमण गुरु सेवा ये भक्ति के तीन प्रवेश द्वार है गुरु के चरणों का आश्रय गुरु से दीक्षा ग्रहण करना और गुरु की सेवा ये तीन भक्ति में प्रवेश के द्वार हैं इनको करते हुए साधक बिराजमान हो भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय गौर नाय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय गौर हरी मो